ya yeah. राम की यह बहुत कृपा है आ, भगवान शंकर के है, देवी माता की कृपा है पर बहुत दिन से भगवत चर्चाएं चल रही है आप लोगों भारी संख्या में सब उपस्थित तो हो गए हैं, कहा से कहा से आए यह से आए आगे पुराने ढोलक बजाने वाले आ, भगवान ने सोचा कि आए नहीं ढोलो बजाने वाले इसलिए आ गए गया क्या बताया था जी? संसार के सृष्टि जी पर पूछा कि महाराज संसार में जो है किस प्रकार से सृष्टि किया गया तो सुखदेव जी ने उसे बताया सृष्टि रचना कहीं से कई कही ब्रह्मा जी जो नाभि कमल से भगवान के पैदा हुए फिर उन ज्ञान दिया सृष्टि रचना करने का आप लोग को बताया था कह कैसे कैसे भगवान चमत्कार सब सृष्ट रचना किए हैं जहाँ पर जैसे जरूरत है जहां जो आवश्यकता है हर एक चीज इसमें एक भी अगर गड़बड़ हो जाए कभी हो जाए तो ये ना मुश्किल हो जाए ये सब कल इसी विषय में चर्चा हुआ था अब भगवान के सृष्टि में कोई भी एक चीज बेकार नहीं कि ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये भगवान ने ये ठीक नहीं बनाया है हाँ आप अज्ञानता में से कह सकते हैं उसके बारे में जानकारी नहीं है अनुभव नहीं तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये ठीक भगवान ने बनाया नहीं।, नहीं तो भगवान सब सोच करके समझ करके उनके सृष्टि में कोई भी एक चीज आप गलती निकाल ली उनके लीला में कोई एक गलती निकाल ली उनके बातों में कोई गलती निकाल ली लेकिन ये मूर्ख है अज्ञान है वो तो भगवान की भी गलती निकाल लेती इसीलिए जो भी आप संसार में देख रहे हैं सृष्टि सब चीज जगत कल्याण के लिए जीव की भलाई के लिए बनाया गया है अब उसके इधर उधर करके बिगाड़ के हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ढंग नहीं है इसीलिए हमको कभी कविता ये भगवान ने ठीक नहीं किया ऐसे पड़ता हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण एक आदमी जो है एक पैर में एक काला मौजा मौजा जो थे पैर में पहनते पहन पहन नहीं में में पहन अच्छा है श्री राव नहीं पहना वो पहनने कपड़ा जैसे मौजा ठीक रहते हैं तो दो जोड़ी लाया अलग अलग कलर का पहन कर करके ये है आया अपने दोस्तों के बीच में दोस्तों ने कहा, क्या क्या ये मौजा पहना अरे एक काला एक सफेद अरे क्या पता नहीं हो जो दुकानदार बड़ा बदमाश है इसे दे दिया है मेरे को एक काला दे दिया के सफेद दे दिया गाली दे रहे जो देख रहा है जो में में काला एक सफेद इसी प्रकार से बहुत लोग कहने लगे वो दुकानदार को गाली दे रहा है लेकिन उनके पत्नी ने एक दिन देखा कि सब लोग बोल रहे हैं दुकानदार गाली दे रहा है तो बोले कि तुम दुकानदारों क्या गाली दे रहा है खुद अपना गलती नहीं देख रहा है दो जोड़ी काला दो जोड़ी सफेद था तुमको दोनों जोड़ी अलग अलग पहन रहे हो अरे काला दोनों पैर में पहनना चाहिए का इसमें काला उसमें काला जब दूसरी बार पहने सफेद तो उसमें सफ़ेद पहननी चाहिए एक क्या करता था तो दो जोड़ी लाया था एक, एक... पैर में सफ़ेद पहन लेता था एक पैर में काला पहन लेता जो देखते हस्त थे और थे यही सब संसार जो संसार कुछ भी बनाया गया है जो कुछ भगवान ने दिया है जो कुछ सृष्टि में देख रहे हैं सब बढ़िया ही लेकिन हम लोग को इसके इस्तेमाल बेढंगी कर दिया हमारे पास वो ज्ञान नहीं है इसको कैसे धारण करें कैसे इसको इस्तेमाल करें किसी नजर से देखे किसी भाव से इसको हम देखे ये हमारे पास है धन होने के कारण हम लोग कभी कभी भगवान को गाली देते ईश्वर को गाली देते इसे ठीक नहीं बनाया आपने ठीक नहीं किया नहीं तो कोई संत महापुरुष ज्ञानी जो अनुभवियों के पास जाएंगे तो कोई उनके सामने आप संसार की कोई गलती निकाली तो आपको समझा देंगे गलती ना ही नहीं एक बार जो है अकबर और बीरबल घूमने तो कोई बगीचा में अकबर ने कहा कि बीरबल आपके भगवान भी सृष्टि बड़ा विजित्र कर बुद्धि लगता है खराब बन गया क्या हुआ इतना बड़ा आम का पेड़ है और उसमें इतने इतने छोटे छोटे फल है अब कद्दू यह छोटा सा पौधा है उसमें इतना बड़ा फल कद्दू उमड़ा है, तो है न उसमें छोटा सा पौधा है इतना बड़ा बड़ा अरे कहे मैं एक बार देखा था व्हाट्सअप में था पचास किलो का भी कद्दू चालीस किलो पचास किलो अलग अलग देश में अलग अलग वजन का भी दस किलो पांच किलो बीस पंद्रह सा पौधा में इतना बड़ा इतने बड़े आम का पेड़ है उसमें छोटा छोटा फल है इतना बड़ा आम होता है इसलिए लगता है कि आपकी भगवान का बुद्धि कुछ तो ने समझा देंगे तो पेड़ पेड़ के के के नीचे नीचे थोड़ा थोड़ा आराम की आम के पेड़ के भी थोड़ा लेट गए एक छोटा सा आम आ करके उनके नाक में गिरा छोटा <laughs> सा कहा से गिरा अरे इतने ऊपर <laughs> इतना उनका छोड़ लगा अब बिरबल ने कहा कि भगवान ने जो आम का पेड़ में जो छोटा छोटा आम दिया अच्छा किया या बुरा किया अगर कहीं कद्दू का इतना बड़ा बड़ा आम के पेड़ में दे दिया होता <laughs> तो आपका भी मोहन का कचबर निकल जाता ना भगवान इसलिए सोचा है कि बड़े-बड़े बड़े-बड़े पेड़ में अगर बड़े बड़े फल दे देंगे भारी-भारी लोग आएंगे उसके नीचे बैठेंगे उठेंगे टाइम बैठा होगा गिर गया तो सीधा गया काम से पेड़ के नीचे तो बैठना पड़ता है इसीलिए भगवान ने उसके ऊपर छोटा छोटा फल दिया है अगर गिर गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा बड़ा बड़ा जितने सब नीचे जमीन पर ही रखा तो कितना बड़ा हो पड़ा रहेगा <laughs> इसलिए भगवान ने जो बनाया अपने से बनाया लेकिन आप अपने दूसरा तब कहा अब समझ में आया सही बात है कहा इतना बड़ा आम होता मेरा नाग किया पूरा खोपड़िया उड़ जाता <laughs> यही ठीक है ना इसलिए कहा जाता है भगवान जो है जो भी बनाया है जो कुछ भी रचना किया है बहुत सोच समझ करके विचार करके बनाया है उसका कोई भी आप गड़बड़ी निकाल नहीं सकते देखिए जो चीज जो जीव जोर से भाग सकता है उसको जो है भागने का शक्ति दिया है और जो भाग नहीं सकता है उसको सुरक्षित ही बनाया की कछुआ भाग नहीं जाता लेकिन भगवान ने उसको ये, यह अगर आ गया अपने आप उसके अंदर घुस जाएगा। <laughs> ओ, आज तुम उसको कितना पटको कितना उसको ये हथौड़ी मारो वो आपके छत से ही बड़ा मजबूत बिल्डिंग है इसलिए कुत्ते लोग कभी कभी कछुआ चलते हुए है, देखते हैं, तो पकड़ने के लिए दौड़ते लेकिन देखे उसके अंदर भुज गया तो कहाँ गया तो पलटी पलटी घटते पता नहीं चलता है वो तो हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण इसलिए जो भी भगवान कर रहे हैं अब भक्तों के जो कोई उनका जो भक्ति करने वाला भक्त है उनके जीवन में भी जो भी घटनाएं भी घटती है वो सब भी अच्छा के लिए घटता है लेकिन उसी समय जो समय आकर के थोड़ा सा अज्ञानंदा बसो भगवान को भी डांट देते हैं अरे भगवान का पूजा करके क्या मिला क्या फायदा हुआ इतना भजन पूजा करके जब करके ऐसे ऐसे हो हो गया हो गया करते हैं बहुत तो में मिलेगा आपके लेकिन आप देखेंगे जो भी जीवन में भक्त में आता है वो भी अच्छा जीव जो है कभी कभी अहंकार वश तो होकर के घमंड हो जाता है कभी कभी संसार के में फंस जाता है तो भगवान सोचते इसको थोड़ा सा कुछ बीमार दे, दे दे या कुछ ऐसे कुछ घटना घटा देवे तो शांत हो जाए उसका अहंकार दूर हो जाए देखिए नाराज जी कोतना घुमाया नाराजी तो सोच रहे थे मेरे साथ तो दुर्व्योजहार किया गाली भी दिया बहुत उनका अभिशाप भी है न लेकिन इसी के अंदर भी कल्याण की आ, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम इसलिए जो भी आप एक हाँ भक्त भक्त के जो जीवन में प्राय जो भी घटना घटती है कोई बीमारी आए चाहे कोई मार पड़े कोई अपमान हो लेकिन वो रहस्य आप समझ नहीं सकते भी बापूजी के जेल हो गया तो कहते नहीं न सोचते गलती क्या हो गया ऐसे हो गया फल लेकिन वो भगवान के लिए जो योजना है कृपा अब नहीं इतना मोह माया इतना बवाल दुनिया भर में फंस गए थे लाख लाख चेला चेली भागा दे जाएगा इसमें भजन पूजा पाठ भक्ति क्या हुई बैठ रहे हैं तो ऐसा मिलने आ रहे हैं बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है तो बहुत बड़ा है तो खड़ा कर दिए थे उसी में ही दिमाग जा रहा था उम्र भी हो रहा है अब एक प्रकार देखा जाए बढ़िया अपना दोनों समय तो भोजन मिल ही रहा है बैठ के राम राम राम राम राम का करो दो चार पानी तो मिल जाए कुछ ना कुछ भगवत चर्चा करने के लिए एक प्रकार से देखा जाए तो एक तो। भगवान की कृपा है श्री है देखो भाई कल्याण करना है तो दुनिया वाले थोड़ी दिखना है अच्छा ये बताइए अभी आपको बहुत सारे माल कमाने का है कोई ऐसे काम करने से आपके पास करोड़ रुपया कमाई होने वाला है लेकिन वो काम आप करेंगे तो दुनिया वाले बोलेंगे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो कर रहा है दोनों नंबर काम कर रहा है ऐसे कर रहा है तो कहेंगे तो आप छोड़ेंगे क्या करेंगे अरे देखे देखे देखो देखो करोड़पति ऐसे थोड़ी बन गया देखो कैसे दो नंबर काम कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं इसलिए पैसा सब आ रहा है ऐसे हो रहा है देखो दस प्लेट ले लिया दस रूम बना लिया इतना सोना पहना है देखो अरे दो किलो देख ली सोना पहना हुआ है दस टू प्लेट खरीद लिया है अरे दो नंबर काम कर रहे हैं ऐसे कोई कहे कहते ना बहुत सारे लोग क्या छोड़ेगा क्या वो नहीं छोड़िए आप लोग भी नहीं छोड़ेंगे अगर महीने में 10 लाख कमाई हो रहा है लेकिन थोड़ा सा देखने में दो नंबर काम लग रहा है कौन बंद करेगा लोगों का सुन करे? करे तो बंद वो अरे भाड़ में जाए दुनिया मेरा महीने में 10 लाख कमाई हो रहा है मेरा बिल्डिंग बढ़ रहा है दस फ्लेट ले लिया हो दस दुकान ले लिया हूँ और माल बढ़ रहा है जब कोई दुनिया बोलता रहे तुम <laughs> इसमें कोई पैसे नहीं हटेगा लेकिन इसी से ही बड़ा संपत्ति है भक्ति भजन, भक्ति भजन पूजा पाठ में लग जाना है। ये तो दुनियादारी जब मर जाओगी फ्लैट रह जाएगा तुम्हारा बिल्डिंग रह जाएगा तुम्हारा सब पड़ा रह जाएगा चले जाएगा कुत्ता बिल्ली चूहा बन जाएगा आ जाएगा तो ये सब हम इकट्ठा करते जा रहे हैं दुनिया कुछ भी कह रहा है तो ही तो जब वो एकांत में बैठ कर भजन करने को मिल रहा है लेकिन थोड़ा सा अपमान या कुछ दुनिया कह रहा है कुछ नहीं है। तो ये है बोले कि अपना काम हो रहा है तो भजन <laughs> नारद जी का दुनिया जो अपमान किया दुनिया गाली दिया लेकिन उनका काम बन गया ना आ, मेरा को सारा दुनिया ने कहा लेकिन काम बन गया कि नहीं लोक कहे मेरा भाई बाबरी सास कहे कुल नासिरी लेकिन मेरा कहते मैं तो अपने नारायण की बन गई दासी दास तो कहेंगे लोगों का काम है कहना फिल्म की सुने सुनोगे दूल्हा दुल्हे ने शादी करके आए कुछ शायद भाग करके शादी किए होंगे कुछ अलग अलग जाति वाले अलग अलग धर्म वाले कुछ होते ना शादी कर लेते हैं भाग कर प्यार मोहब्बत बहुमत कर आप सब तो पुराने जमाने का आज कल सब बहुत हो गया है चौहान जी शादी भगा करके ना ऐसे ही घरों परिवार के साथ अच्छा अच्छा हरि नारायण हरि नारायण यहाँ कोई प्यार प्यार करने वाले नहीं कम मतलब गठबंधन से शादी हुआ हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण तो जो प्रेम करके ठीक है अपने धर्म में जाति में कर देते इतना तो नहीं कोई है ना पर धर्म में पर जाति में कर देते हैं तो दुनिया सब लारे क्या जमाना है ऐसे हैं ना सिर्फ तो ऐसे दो लड़का लड़की जो है भाग कर शादी करके कर लिए तो जो भी देखे तो उसको कुछ बोले वो कुछ बोले वो कुछ बोले जहाँ रह रहे थे चारों तरफ ताना ये तो दिन भर काम में चले आबे इस दुल्हन भी सब लोग ये है दिन भर ताना मारते रहे जो रात में दोनों मिलने आए आते थे वो अपना दिन भर का कैसे सुनाएगी वो ऐसे बोल रही थी पड़ोसी बोल रही थी वो ऐसे बोल रही थी, वो बोल थी। वो माई यही से बोल रही थी ऐसे ऐसे अब लड़का ने कहा आ, ऐसे खाली पति शिकायत करती रहोगी कुछ जो शादी ब्याह करके आए दोनों में कुछ तो बातचीत प्यार मोहब्बत तो कुछ तो संसार के हमारा कुछ लीला होगा लोग तो कहते रहेंगे लोगों का काम है कहना छोड़ो बेकार की बात है कहे बीत न जाए रहना जब भी आए दिन भर जाएगा काम करके आएगा ये आने बाद इसका चालू हो जाएगा वो से कह रहे से से कह कह रहा कह रहा तो ऐसे ही दुनिया का ऐसे ऐसे सोचते-सोचते-सोचते असली सोचते जो अपना मकसद है, है, भजन छोड़ जाता से से कह कह रहा कह रहा अगर सोचती एक मिनट भजन नहीं कर पाती प्रहलाद अगर ऐसे सोचते कि समय लोग का पूरा विरोधी थे लोग बाप था पूरा प्रजा वर्ग सबरी, सबरी के तो जीना हराम कर पर आश्रम में आई पूरा ऋषि महात्मा साधु संत सब पीछे पड़ गए मत अंग्रेज के पीछे पड़ गए ये कहा से छोपरी पटाकर लाया है चिल्ली बना करके पता है को देखते नाग ही नाकड़े सब गाली दे भ्रष्ट कर दिया पूरा आश्रम है बोल हरि हरि हरि नाम ये दुनिया का कहने से कोई पर नहीं पड़ता दुनिया प्रशंसा करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कुछ निंदा करे तो भी नहीं पड़ता अपमान सब जो है इसे शरीर का होता है मरने के बाद इसका कोई पुण्य पाप कुछ नहीं शरीर से हट के देखा जा हा थोड़ा सा समाज में जीने के लिए तकलीफ आता है एक नहीं, ताकि मरने के बाद इसका कोई महिमा नहीं मरने के बाद तुम कितना भजन किया पूजा किया भक्ति किया ये सब देखा जाता है इसलिए बड़े बड़े जो संसार में नाम है राजा महाराज भी जाए कुत्ता बन जाते हैं। बिल्ली बन जाती भारत का सम्राट भरत महाराज जाके हिरण बन के घूम रहे हैं, ए? क्या मिला एता? इतना बड़ा झंडा उनकी भरत महाराज की जय जाए हो जाएगी हिरण बन के जंगल में भटक रहे, रहे दूसरी जन्म में ब्राह्मण जड़ भरत बन के भिकम्गा बन गए भटक रहे हैं। पागल की नहीं और वहाँ पर बड़े बड़े जय जयकार हो रहा है है ना? इसीलिए आप कितना बड़ा नाम कमा लीजिए तो भी पर में काम नहीं आता है कितना आपका अपमान हो जाए तो भी पर, कोई फर्क नहीं पड़ता अरे वो छोड़ लीजिए खाली जगह बदल देने से ही फर्क नहीं पड़ता है मरने की बात छोड़ लीजिए आपका मान लीजिए कोई इलाका में अपमान हो रहा है कोई इलाका छोड़ के दूसरे चले जाएंगे खत्म हो हाँ जो समग्र विश्व में अगर किसका ऐसे हो गया फिर तो कहाँ जाएगा वो बाकी सामान्य आदमी का जिस इलाका में है उसी इलाका छोड़ दीजिए खत्म हर नारायण लेकिन जो भक्ति करने वाले होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या बोल रहा था हमें इस विषय में आया भगवान की जो, जो भी करते हैं चाहे अपमान हो चाहे सम्मान हो चाहे किसी प्रकार के परिस्थिति जीवन में घटता है वो सब के पीछे भगवान की कल्याण ही छिपा हुआ है जो भी सृजन किया तो भी उनके पीछे कल्याण कितने औरत तो लोग दुखी करके महाराज क्या हम लोग लो का जीवन हम लोग का जिंदगी भगवान ने क्या बना दिया औरत तो का जीवन तो बेकार है तो श्री राम अच्छा आप लोग सब गुप्ता ही नहीं आप औरत तो बन के सुखी है कि दुखी है कि मैं भी आदमी होता था अच्छा होता है कि? है सुखी अच्छा है आपसे मन में कभी नहीं रहता मैं भी आदमी होता था अच्छा था ऐसे कहते हैं कि मन में रहता है ना होता है ठोकर नहीं है और ये कहा बचपन में जो है माता पिता का अधिन है और जमाने में आदमी आ जाता है उनका अधिन है बुढ़ापा में जो है बेटा का अधीन है सब हर में ऐसे कितने परेशान रहते हैं है ना लेकिन अगर एक प्रकार से देख जाए सबसे अच्छा जीवन औरत हमारा तो नहता ने कह दिया सार में सार अवला सबसे बढ़िया स्त्री शरीर है दो प्रकार से भक्तियों एक तो भक्ति इन लोगों से बढ़िया है। लोग होता है आज आदमी लोग भक्ति भक्ति कम होता है देखिए कितने बैठे हैं आदमी सत्संग हो रहा है कितने आदमी बैठे <laughs> दो वो भी आज ये पता नहीं आ गया लोग फुर्सत ही नहीं दिन भर जाएंगे सुबह आठ बजे काम करते करते करते करते थक थक थक, थक, थक, थक तो फिर कौन भजन सत्संग जाएगा और तो लोग अपना बैठे हैं टाइम निकाल के गया सत्संग भजन कर रहे काम पचरा हो रहा है काम पर भजन हो रहा है, है काम पर किसका क्या हो रहा है जाकर सम्मिलित तो हो जाएंगे है कि नहीं सब जो है अपना, तो अपना अब उधर जाकर आदमी जो है वो फैक्ट्री में <laughs> पूजा करने के लोग आएंगे देखिए आदमी आएगा एक मिनट में कई भाग गया और तुलसी तो, से तो थाले में थाले में थोड़ा चंदन है थोड़ा थोड़ा थोड़ा तुलसी है थोड़ा फूल है थोड़ा ये है है वे वे है फूल जा सेव कुछ से चढ़ाएंगे आज कल तो पता नहीं कोई चिल्ले का आती है हर एक मंदिर में तीन चार बादाम चढ़ाती है वही से बादाम को चुन चुन के खा जाता हूँ महता है प्रतिदिन पाँच सात आठ बादाम खाना मतलब शरीर में ताकत ताकत आ जाएगा ना इसलिए मैं देख रहा रहा बहुत हमारा वो जो तेज बढ़ रहा है में नारायण नारायण नारायण अब ना बाकी जो इलाई दाना फाना वो सब तो छोड़ दे तो उसमें मजा नहीं आता है ना बादाम मतलब उस ताकत वाला रहा रहा। तो ऐसे जो है मैं देखा सब और तो को अपना ढंग से सब बड़ा पूजा पाठ करते हैं भक्ति वाले ये लोगों पास हृदय में भक्तिभाव ज्यादा है तो को मतलब हृदय बनाया गया है जल्दी कोई बात रो पड़ेंगे भगवान भी सुनगे भी रो पड़ेंगे भावुक हो जाएंगे आदमी लोग जल्दी और सबसे और बढ़िया चीज है पूरा घर का जिम्मेदारी आदमी लोग के पढ़ा था पुराण में जब सृष्टि किया ब्रह्मा जी में स्त्री और पुरुष का तो स्त्री के पीछे पुरुष भागा उसे पकड़ने के लिए आकर्षित तो हो मोहित तो हो तो स्त्री या भागी क्यों भाग रहे तुम अपना मेरे को सौंप दे ना ऐसे नहीं शर्त है ना बोलो सब शर्त मंजूर है मंजूर है तो फिर सुनो मेरा खाने का पीने का कपड़ा लता जीवन जीने के लिए जो जो वस्तु का आवश्यकता है मैं कुछ नहीं करूंगी मैं खाली अच्छा अच्छा कपड़ा पहनूंगी अच्छा अच्छा बढ़िया सुंदर सुंदर भोजन करूंगी अच्छा अच्छे घर में रहूंगी ये सब जिम्मेवारी तुम्हारा पुरुष ने स्वीकार किया ठीक है मेरे मंजूर है मैं कोई काम भाग करने कहीं ही जाऊंगे तुम जाकर काम करके क्या कर रहे हो दिन खट रहे हो क्या कर रहे हो कमाई कर रहे मैं घर बैठे बैठे रहेंगे तुम कमा कर ला गर, मेरे ला करो मैं बैठ बैठे बैठे खाली खाऊंगी मंजूर हाँ घर का छोटा मोटा काम जैसे आप सब सामान लेके आए तो रोसोई बना देंगे <laughs> जो बाल बच्चे से पैदा होंगे उसका शादी करना ब्याह करना उनको पढ़ाना लिखना पूरा जिम्मेदारी तुम्हारा मेरा कोई मतलब नहीं मैं खाली हाँ वो लोग थोड़ा सा खेला दूंगे थोड़ा सा संभाल लूंगे लेकिन वो कौन पढ़ेगा लिखेगा कितना फीस भरना है कितना क्या करना उसे है उससे मतलब नहीं ठीक है सर तो मंजूर है लड़की हो शादी करना ब्याह करना दहेज दे लेना देना क्या करना है सब तुम्हारा है मंजूर है कोई बीमार हुआ मैं बीमार हुई कुछ हुआ जो पैसा लगेगा जो इलाज करना तुम करना पड़ेगा मेरा कोई मतलब नहीं आ चाहे तुमको इलाज के लिए चाहे मेरे को जो है आ, कितना परिश्रम करना पड़े चाहे कुछ बेचना पड़े घर द्वारा अपने आप को बेच करे भी इलाज करेंगे यानी पूरा जिम्मेदारी मेरा तुम लोगे तब तो मैं आपको समझ तो पुरुष ने वहां प्रतिज्ञा किया तब तो जाकर अपने जीवन को ना समर्पण वही प्रथा आज भी चले आ रहा है यानी स्त्री का कोई भी जिम्मेवारी नहीं है संसार में महाराष्ट्र जिम्मेवारी क्या है हाँ जैसे बच्चे हो गए तो उनकी थोड़ा देखभाल करेगी लेकिन उसमें जो वस्तुओं का आवश्यकता है खाना पीना दूध दही दवाई फवाई वो सब आदमी का जिम्मेवारी है शादी करना ब्याह करना पढ़ना लिखना चाहे फीस भरना चाहे कुछ भी करना है बीमारी हो गया कुछ दवाई जो कुछ भी सब आदमी के ऊपर है कोई औरत को नहीं कहेगा अगर ठीक से हो नहीं रहा है तो सब गाली दीजिए पैदा कर दिया तो ऐसे लड़का लड़की शादी नहीं हो रहा है तो आदमी भी बोलेंगे ना पूरा जिम्मेवारी ली है ना <laughs> अब अब ये बताइए कितना अच्छा जीवन है कोई जिम्मेवारी नहीं और ये सबसे बड़ा बात बताऊं पति का जितने भी पूजा पाठ जप तप धर्म होगा आधा मान लेगा धर्म पत्नी लेकिन पाप का कोई भाग नहीं धर्म पत्नी पति जो भी पूजा करे पाठ करे जप करे तप करे जो, करे, जो भी धर्म कार्य करे है। कितना फायदा है देखिए बैठे बैठे पाप करेगा तो कोई भाग नहीं <laughs> क्या जी फायदा नहीं है मैं देखता हूं दिन भर औरत तो लोग गली में वो गली में वो गली में सब बैठ रहती है बाज बैठ गया बनाया उसका उसका ऐसा हो गया उसका लड़का मर गया उसका नाती मर गया उसका लड़का पैदा हो गया उसकी लड़की भाग गई उसकी नहीं आई ये है ये, है। ये अरे बहन ये है अरे बातें करते रहते कोई काम नहीं बुझाया नहीं बाज या तो आजकल डंड के लिए क्या क्या क्या बैठे बैठे छोटी मोटी छोटे मोटो पता नहीं क्या क्या करते रहते बात ही करते रहते दिन भर कोई काम नहीं अब बीचारा आज दिन लोग को देखता हूँ मैं यहाँ छः बजे आरती करने ले के बाद मेरा पर्दा खोल जाता है क्या बैग लेकर भागते हैं ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा मैदान लड़ने <laughs> कोई बैग लेके भाग रहा है कोई बाइक लेके भाग रहा है कोई साइकिल लेके भाग रहा है आ, कि मेरा ड्यूटी आठ बजे पहुँचना है जाकर अब आउ इसमें सेंट्रल फेडरल फेड्राल कहीं दादर और फादर में कहीं ड्यूटी धक्का मुक्की खाके जागे वहाँ पर दिनभर ट्यूट कर दस गाली सुन की ये जो आदमी लोग उसको काम करने कंपनी में जाते हैं या शेठ का नौकरी करते हैं ना वो तो आप लोग के सामने आ करके फ्रेश हो जाते हैं क्या समझते हो ऐसे लेकिन बिल्ली बन कर आप लोग बड़े भाग्य इसलिए नरस मेहता करते है सार मां सार अवला तक मन स्त्री का शरीर से मिलता है बात स्त्री लोग पूजा पाठ करे तो अपने पुण्य मिलता है तो अपने बाप कुल को और माँ कुल को ससुर कुल को दोनों का पुण्य होता है कोई स्त्री अगर भक्ति करे तो माँ का भी कुल भी उधार होता है और ससुर का कुल भी पवित्र सबको अगर लड़की पूजा पूजा पाठ पाठ कर रही तो अपने का प्रभाव माँ बाप को मिलेगा मिलेगा वाले को लोग कुछ नहीं मिले, पुल -पुल मिले। की अपना तो जो करेगा अपने परिवार को हरि नारायण ना, ना। इसलिए तो कभी कभी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ प्रभु मेरे को तभी अभी जन्म नहीं लेने का है मुक्ति होकर वैकुंड चले जाने का है लेकिन अगर अगली जन्म मिले तो कोई सुंदर धार्मिक घर में एक औरत तो बन गई जन्म हुए जहाँ पर कुछ करना न पड़े खाली बढ़िया बढ़िया इडली डोसा समोसा पकौड़ी इस तो तरह तरह तो तक बना बनाए खाए गे खाली भजन करे अरे नहीं आदमी अच्छा मिल जाए थोड़ा भक्ति वाला तो प्रेम करेगी डांट जैसे गुप्ता मिले गुप्ता जी भोले भले है कि नहीं मतलब लोग सब खाली तो भाई उसमें जैसे दो मौजा को जो है कैसे काला पहन लिया सफेद बताया जो यही अपना सोच विचार कुछ बिगाड़ दिया फालतू में टेंशन ले करके फालतू बवाल लेकर के कर दिया तो फिर दुखी वो हो जाएगा भगवान के विधान क्या अलग हो रहा है क्या भुणी? नहीं नहीं वो लोग को ऐसे बनाया है ना वो भगवान स्त्री लोग को अलग से बनाया है उनका कोमल हृदय है कोमल शरीर है आ, घर का परिवार के लिए संसार संसार की जो है संस्कार बनाने के लिए वो लोग को बनाया गया घर का ही तो देखेंगे बाहर लोग काम दाम करना जाना ये जिम्मेदारी उन लोग नहीं वो तो खाली घर में रहेंगे बाल बच्चे को पालन करेंगे उनको संस्कार देंगे घर का जिम्मेदारी खाली संभालने का बाहर जाए काम दाम करना बाहर जाकर जिम्मेदारी लेना ये सब का का आदमी काम तो आप है जा रही बाहर रही वो तो सब अभी इसी युग में नई आधुनिक युग में वही बताया ना सब लोग युग बदल के अपना ढंग बदल दिया सब इसलिए परेशान है ऐसे जो बड़ा कार हो रहा है जगह जगह जो सब अत्याचार हो रहा है लूटपाट हो रहा है क्या है तो जाते हैं कोई ऑफिस में काम करता है कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है कोई रास्ते में अकेली जा रही है कोई घटनाएं घट रही हैं। अपने घर में जब रहेंगे घर में बाल बच्चे पालन पोषण करेंगे तो क्या ये घटनाएं नहीं घटेंगे तो भगवान का विधान काम का नहीं कर रहा है क्या वही है ना वो विधान भी बिगाड़ रहे है ना जान जाने भगवान ने तो दुकानदार ने तो दो मोजा दिया था काला दो और सफेद दिया था ना पहनने का गड़बड़ कर दिया तो इसमें दुकानदार का फैक्ट्री वाले का गलती थोड़ी है दो, दो मौजा काला दो और सफेद दिया था ना बनाया था भी फैक्ट्री वाला दो लेकिन पहनने वाला कर दिया। ऐसे तो ही दिल आप कुछ संसार बनाया था भगवान ने इस सिस्टम से लेकिन ये लोग अपना दूसरे ढंग से चालू कर दिया है अपने मनमन सब अपने मूड सब बना दिया क्या करना है इसीलिए सब दुखी है क्या है तरह तरह के जो आ नए नए ढंग निकल रहा है नए नए सब रास्ता बनाया क्या है सब आगे चल कर और खतरा हो तो भगवान के विधान ऐसा है आप कुछ भी आप उसमें से गलती नहीं निकाल सकते हो सब जो कुछ भी बनाया जो कुछ सिस्टम हाँ हम लोग को इधर उधर बिगाड़ करके जीने का ढंग अपना कड़बड़ कर देते हैं और दोष दे देते हैं भगवान इसलिए भगवान से प्रार्थना करें प्रभु हमको ज्ञान दे बुद्धि देवी, देवी जिन्हें का ढंग जिन्हे का कला देखो आपको कितने परेशानी तक आगे तो हर एक परिस्थिति में आप सुखी रहेंगे एक औरतो चाय बड़ा ही झगड़ा भी थी और आदमी बड़ा सदा सीधा देखिए एक दिन परेशान करने के लिए चाय में शक्कर डाली नहीं पांच दिन तक शक्कर डालती नहीं आदमी बोलता नहीं दूसरा आदमी तो फर्ज बोलेगा ना झगड़ा हो जाएगा पांच दिन हो गया औरत तो बोले क्यों तुम्हें कुछ चाय में कुछ फर्क नजर नहीं आता है नजर आता है नजर आता है फिर बोलते कि नहीं ना, मैं सोचा कि है कि आजकल कल डायबिटीज बहुत बढ़ गया है इस शक्कर खाने से डायबिटीज बहुत होता है मैं सोच रहा कि शायद मेरे को कहीं डायबिटीज न हो जाए इसलिए पहले से ही तुम तैयार कर रही हो इसलिए तुम तो अच्छा कर रही हो इसमें झगड़ा क्या करने का <laughs> देखा सोच बदल गया जीने का तरीका ढंग हो गया दूसरा हो गया ना लेकिन उसी जगह पर दूसरा आदमी दस काली सुना करके मारपीट झगड़ा चल ऐसे है आए रोसे बना रही थी एक तो औरत दाल में नमक नहीं आप लोग फट काली दे देंगे झगड़ जाएंगे इसे आजकल लोग कोई सब्जी में नमक नहीं लेकिन एक आदमी जो है नमक नहीं तो बोला ही नहीं लेकिन उसमें मालूम था कि मैं खाए तो वो भी खाएगा अपने आप तो अपना आप मालूम पड़ेगा नमक नहीं है बोलने क्या जरूरत है वो बिना खाए कह तो के चला गया ये जब भोजन किया औरत देखा अरे बहन आई तो दाल में नमक नहीं छोड़ा भाई फिर भी खा के चले गए कुछ बोले नहीं भगवान आपने मेरे को पति लगी लेकिन उसको खा तो तो खाएगी अपने को उसको मालूम पड़ेगा अपने आप सुधार करेगी लेकिन अगर वहां पर कड़क आदमी होता फटक जाता है तुम्हारा दिमाग खराब कर दे कितना काम करना पड़ता है इधर जाना पड़ता है उधर जाना पड़ता है इधर करना पड़ता है ध्यान नहीं देते हो गया ऐसे सब जीने का तरीका ढंग सब जो है परिवार में संसार में ऐसे सब जिसको जानकारी हो गया विवेक जिसको आ गया इन्ह के लिए स्वर्ग हुए उसके लिए लेकिन जिसको ज्ञान नहीं है छोटी छोटी बात में बहुत झगड़ा है अल्लाह दो मिनट है